श्रीमदभागवत महापुराण तृतीयस्कंध अथ तृतीध्याय भगवान के अन्नलीलाचरों का वर्णन उद्ध तथा स आगत पुरत्रो चकर्षया शबल दुतात्य तुंगाद्रीपयूथनाथम अतम व्यकर्ष जसमोह जसोर व्याम उद्धव जी कहते हैं इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देव की वसदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बसदेव जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा सवि तस्म प्राधाध्वरम पुत्र पंच जनोधरा सा मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र को पंचजन नामक राक्षस के पेट से यमपुरी से लाकर दे दिया भिस्मक कन्या गांधर्व समाता भीष्म भीष्मक नंदनी रुक्मणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मी के बुलाने से जो शिषपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे उनके सिर पर पैर रखकर गांधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगनी रुक्मणी को वे वैसी ही हरण कर लाए जैसे गरुण अमृत का कलश को ले आए थे स्वयं भरे नाग नुआ तद भग मानी गृध तो ध्यान जगने क्षत शत्री स्वयं में सात बिना हुए बैलों को नाचकर कर नागन जीती सत्या से विवाह किया इस प्रकार मान भंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शस्त्रों से उन्हें मार डाला प्रियम प्रभुर ग्राम्य एवं प्रिया सगणोश क्रीड़ा मृगो नूलमयम वधू नाम भगवान विषय पुरुषों की सी लीला करते हुए अपनी प्राण प्रिया सत्यभा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाए उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों से उन पर आक्रमण कर दिया क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग हुआ है अपने विशाल डिलडोल से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भवानसुर को भगवान ने हाथ से मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उससे प्रार्थना की तब उसने भव के पुत्र भगदत्त को उसका बचा हुआ राज्य देकर उसके अंतपुर में प्रवेश किया त्राहिता नरदेव कन्याजन दृष्ट् हरिमार बंधु उद्योग प्रहर्ष वीड़ा अनुराग प्रहितावलोक वहां भौमा सुर द्वारा हर कर लाई हुई बहुत सी राजकन्याए थी वे दीन बंधु श्री कृष्ण चंद्र को देखते ही खड़ी हो गयी और सबने महान हर्ष लज्जा एवं प्रेमपूर्ण पूर्ण चितवन से तत्काल ही भगवान को पति रूप में वर्ण कर लिया आसाम मुहूर्त एक नाना घारे योषिताम तम जनरूपाज तब भगवान ने अपनी निज शक्ति योग माया से उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण कर उन सब का अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधवत पानी ग्रहण किया। सर्वतः कश्याम दस, दस प्रक्ते प्रकृत्याम अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक के गर्भ से सभी गुणों में अपने ही समान दस दस पुत्र उत्पन्न किए काल आज कालिक जब काल यवन जरासंध और सालवादी ने अपने सेनाओं से मथुरा और द्वारिकापुरी को घेरा था तब भगवान ने निर्जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवाया था संबरं मुरं संबरम द्विधम बाणम बलवल मुर बलव तथा दंत वक्त आदि अन्य योद्धाओं में से भी किसी को उन्होंने स्वयं मारा था और किसी को दूसरों से मरवाया था इसके बाद उन्होंने आपके भाई और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी संघार किया दिन के सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचे पहुंचने पर पृथ्वी ढगमगाने लगी थी सकर्ण दुस्साहन थो कुमंत्र के नी आयुषम सुनुम भगनोंद कर्ण दुस्शासन और शकुने की खोटी सलाह से जिसके आयु और श्री दोनों नष्ट हो चुकी थी तथा भीम से इनकी गदा से जिसकी जांग टूट चुकी थी उस दुर्योधन को अपने साथियों के सहित पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी उन्हें प्रसन्न न हुई प्रसन्नता ना हुई अदन सै आस्ते बलम दुर्विशहम यू नाम वे सोचने लगे यदि द्रोण भीष्म अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इस अठारह अक्षौणी सेना का विपुल संहार हो भी गया तो इसे पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ अभी तो मेरे अंशरूप प्रद्युम्न आदि के बल से भले हुए यादवों का दुस्सह दल बना ही हुआ है मिथो भविता विवादो मध्वा मधाता मिलोचना वधोपा नो मधते स्वयं स्म जब ये मधुपान से मतवाले हो लाल लाल आंखें करके आपस में लड़ने लगेंगे तब उससे ही इनका नाश होगा इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है संचित्य भगवान स्वराज्य स्थाप्य धर्मजम नंदया मास साधु नाम वर्त्म दर्शयन यो सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बैठाया और अपने सभी सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया उत्तराया सवै द्रोण्यस्त्र संनर्भगवता उत्तरा के उदर में जो अभिमन्यु ने पूर्ववंश का बीज स्थापित किया था वह भी के ब्रह्मास्त्र से नष्ट हो चुका था किंतु भगवान ने उसे बता लिया। कि मनुजय रक्षण कृष्ण मनोव्रत उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से तीन अश्वमेध यज्ञ करवाए और वे भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े आनंद से रहने लगे भगवान महालोक वेद वे विश्वात्मा श्री भगवान ने भी द्वारिकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आशक्त नहीं हुए वद्येन मधुर मुस्कान स्नेह भरी मई चितवन सुधामयिड़ी निर्मल चरित्र तथा समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने श्री विग्रह से लोक परलोक और विशेषतया यादों को आनंदित किया एवं लोकमत रमयना दत्त क्षण क्षण तथा रात्रि में अपनी प्रियाओं के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर समयोचित विहार किया और इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया तस्व रणस्य संवत्सर गणान बहुन गृह मेधेत योगेशु विराग समयत इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से वैराग्य हो गया दैवाधीन सुमेशु दैवाधीन स्वयं पुमान को विश्रम भेत योगे नोगेश्वर मनोव्रत ये भोग सामग्रियां ईश्वर के अधीन है और जीव भी उन्हीं के अधीन है जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही उनसे वैराग्य हो गया तब भक्तियोग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाला भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करेगा यद भोज कुमार कही को पिता मुनि से पुर भगवं मत को विदाह एक बार द्वारिकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया तब यादव कुल का नाश ही भगवान को अभिष्ट है यह समझकर उन ऋषियों ने बालकों को श्राप दे दिया तत कति पास विष्णु भोज अंधका दू प्रभा संघ्रिष्टार देव अभिमोहिता इसके कुछ ही महीने बाद भावी वस भोज और अंधकवंशी वंशी यादव बड़े हर से रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए तत्र स्नात्वा तर्पेत्वा गावो बहु वहां स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितर देवता और ऋषियों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गौवें दी हिरण्यम रजतम सब ज्ञान स्थानीयम् भान कन्या धराम वृत्ति करीमी उन्होंने सोना चांदी शैया वस्त्र मृगचर्म कंबल कम्बल पालकी रथ हाथी कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे जीव जीव का चल सके अन्न चोरू रेभ्यो दत्ता भगवदर्पण गोविप्रार्था सब चूरा प्रणय भुविधवी नाना प्रकार के सरस अन्न भी भगवदर्पण करके ब्राह्मणों को दिए इसके पश्चात गौ और ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया इत श्रीमदभागवते महापुराणे पारम श्याम सहितायाम तृतीय स्कंधे विद्रोद्धव संवादे तृतीयोध्याय